अथर्ववेदिया वेदिया मांडूक्य उपनिषद पूर्व पक्षी कहा अगर तूर्य प्राणादि विकल्प का प्राण शब्द से सुसुप्त अवस्था का जो स्थिति कहा जाता है प्राणादि आदि आदि के अनुसार अर्थात स्वप्न जागृत ये दोनों अगर तूर्य में ये सब विकल्पित है अर्थात तूर्य अगर इनका अधिष्ठान है जो अधिष्ठान होता है वो शब्द के द्वारा कहा जा सकता है जैसे दृष्टांत घट घटो में जल रहता है घटो अधिष्ठान हो गया और घटो को हम शब्द से कह देते हैं इसी प्रकार की तूर्य अगर अधिष्ठान होगा किसका अधिष्ठान होगा तीनों अवस्था का अगर हो जाएगा तो तूर्य को भी हम शब्द से कह देंगे एक और पक्षी का शंका हुआ अगर शब्द से कह सकते हैं भाष्य में दिया था चौवालीस पृष्ठा का अंतिम पंक्ति भाष्य में तो अगर शब्द वाच्य तुम हो जाएगा तो न प्रतिषेधे ही प्रत्यायत्म फिर आप निषेध मुख से ये तूर्य अवस्था का क्यों कथन करना जरूरत है कोई जरूरत तो नहीं उद का आधार उदकाधारा दे उद का पड़ेगा उदकादि आधार आदे उदकादि का जो आधार भाष्य में दक्षिण पार्श्व प्रथम तो पंक्ति में उदकाद्याधारा और दिया चाहिए पैतालीस क्रिस्टाभाष से प्रथम पंक्ति है ना? उदकाधि आधार आदेर इव घटा दे उदक का जो आधार होता है घट उसको हम शब्द से कह देते हैं, विधि मुख से कहते हैं क्यों निषेध मुख से कहना जरूरत है तो उसके ऊपर सिद्धांत दो विकल्प किया ये जो तुरिया में आप अधिष्ठानत्व तो ला रहे हैं तो ये क्या प्रातिभाषिक अधिष्ठानत्व तो, अथवा तात्विक अधिष्ठानत्व तो। तो प्रातिभाषिक अधिष्ठान ये नहीं होगा क्योंकि प्रातिभाषिक अधिष्ठान तो के द्वारा आप तात्विक बाच्यत्व का सिद्ध नहीं कर पाएंगे प्रातिभाषिक अधिष्ठान के द्वारा वास्तविक बाच्यत्व नहीं होगा प्रातिभाषिक कल्पित धूम के द्वारा वास्तव अग्नि का अनुमान हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार की प्रातिभाषिक हेतु के द्वारा वास्तव साध्य का सिद्ध नहीं होगा इसको तीन नंबर टिप्पणी में तीन नंबर हाँ तीन नंबर टिप्पणी पैंतालीस पृष्ठा में दिए थे समसत्ता क्यूर एव बनी धूमय हो साध्य साधन भाव दर्शनात समान सत्ता में ही साध्य साधन होगा इसलिए प्रातिभाषी अगर अधिष्ठान तो होगा बाच्य तो वास्तव नहीं होगा आप कहेंगे बाच्य तो भी प्रातिभाषी हो सिद्धांत कह बिल्कुल ठीक हम मान लेंगे ब्रह्म में तूर्य में कोई भी चीज आप कल्पित तो कहेंगे तो पूरा जगत जिसमें कल्पित है और आप उसमें दो चार ठो और डाल देंगे न पहले से कूड़ादान है और उसमें और दो चार डाल देंगे तो क्या हानि है तूर्य कूड़ादान नहीं हो महान पवित्र पदार्थ है तो जिसमें इतने सारे पदार्थ कल्पित है उसमें और कल्पित करने में कोई हानि नहीं है और द्वितीय अर्थात ता, अगर तात्विक अधिष्ठान तो मानेंगे कहेंगे तात्विको अधिष्ठान तो नहीं होगा क्योंकि जो पदार्थ कल्पित पदार्थ जो है आधेय है अधेय अगर कल्पित होगा अधिष्ठान में अधिष्ठान तो वास्तव हो जाएगा ऐसा है कि घट जिसमें कल्पित जल है उस घट में वास्तव अधिष्ठान तो आ जाएगा नहीं आएगा अगर अध्यस्त जो है अधेय है वो ही कल्पित है तो होने से आप अधिष्ठान को तत्व को कैसे कहेंगे वो तो हो ही नहीं पाएगा और कल्पित आधेय को लेकर के अधिष्ठानों को अधिष्ठान कल्पित कहेंगे इसके द्वारा वाच्य तो कल्पित तो होगा सिद्धांत कहते तो हम मानते हैं कल्पित तो वाच्य तो आ जाएगा में सिद्धांत कहता है कि नर्थात वाच्य तो वास्तविक तो नहीं आएगा प्राणादि विकल्प से असुक्टिकादिशु इव रजता दे जो प्राणादि विकल्प है जो सब कल्पित है तूर्य में वो सब असत है असत अर्थात मिथ्या कल्पित कल्पित को असत कहते हैं अर्थात बंध्यापुत्र नहीं है बंध्यापुत्र कल्पित है नहीं होगा वो कल्पना में ही नहीं आएगा पदार्थ ही है नहीं इसलिए प्राणादि से असत्वादात अविद्यमान कैसे दृष्टान्त दे दिए सुक्तिका दिशु इव रजतादे है सुक्तिका में रजत दिख रहा है सुक्तिका कहते हैं जो एक कीड़ा होता है शिपी तो ये जो सुक्तिका में जो रजत दिखता है वो सुक्तिका में वास्तविक अधिष्ठानत्व आएगा कल्पित अधिष्ठानत्व आएगा नहीं। क्योंकि आधे अगर कल्पित है तो अधिष्ठान भी कल्पित हो जाएगा सिद्धांत इसको दे दिया कि वास्तव तो अधिष्ठान नहीं आएगा सुक्तिका में रजत तो रजत के चलते सुक्तिका में वास्तव अधिष्ठानत्व आ जाएगा रजत के चलते सुक्तिका में वास्तव अधिष्ठानत्व तो आएगा नहीं आएगा रजत अध्यस्त है सुक्तिका में अभी सुक्तिका अधिष्ठान है रजत अध्यस्त है तो ये जो सुक्तिका में अधिष्ठान तो आया किसके चलते आया रजत के चलते ये जो सुक्तिका में तो ये वास्तव है क्या वास्तव अर्थात आपको संबंध एक वास्तव संबंध हो वहाँ होना चाहिए तो जैसे जल घट में है वहाँ अधिष्ठान तो वास्तव है किंतु यहाँ ऐसे वास्तव नहीं है तो अधिष्ठान तो वास्तव नहीं हुआ तो अगर अधिष्ठान तो तूर्य में वास्तव नहीं होगा तो वाच्य तो वास्तव नहीं बाच्य बा, तो वास्तव आ जाएगा तूर्य में नहीं आएगा क्योंकि अधिष्ठानत् हेतु बना करके बाच्यत्व का सिद्ध कर रहे थे अभी अधिष्ठान तो ही अगर वास्तव में नहीं आया तो वाच्य तो ही वास्तव में नहीं आएगा ये तो एक हो गया आगे कहते हैं टीका में किंच वास्तव में वास्तव बाच्य तो आने के लिए दूसरा उपाय भी नहीं है कहते हैं मतलब दूसरा भी कारण है कि तूर्य में वास्तव वाच्यत्व तो नहीं आएगा एक तो है की के द्वारा खंडन करके दिखा दिए आएगा नहीं दूसरा कहते हैं टीका में तृतीय पंक्ति में किंच बाच्यूरीय निरुच्य निरुच्यमाने तत्र तथा शब्द प्रवृत निमित्त वक्तव्यम तूरीय बाच्य निरुच्यमाने माने निरुच्य मान कहेंगे तो आप तूर्य में बाच्यत्व तो है तूर्य को शब्द के द्वारा कह देंगे ऐसा अगर कहेंगे तो तूर्य में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होना चाहिए कल बताएगा तो शब्द प्रवृत्ति का कितना निमित्त है पांच निमित्त तो क्या क्या है तो पांचों एक एक पहले बोलिए एक हो गया संबंध दूसरा जाति दो हो गया क्रिया तीन हो गया गुणी, गुणी नहीं गुणी, गुणी, गुण रूढ़ी रूढ़ी चार हुआ और गुण गुण नहीं गुण और है ना उसमें तो और लगा करके कहेंगे तो ये पांच हो गया शब्द प्रवृति निमित्त तो ये शब्द प्रवृति निमित्त नहीं है ब्रह्म में तूर्य में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त रहने से शब्द का प्रवृत्ति होगी प्रवृति अर्थात प्रयोग करेंगे तो प्रवृत्ति का निमित्त ही नहीं है टीका में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त हम वक्तव्य कहना चाहिए तच्च शब्द प्रवृति का निमित्त क्या होना चाहिए पहले कहते हैं षष्ठी वाह ष्ठी अर्थात संबंध रूढ़िर व क्रियावा, गुणोवा, विकल्पिया व गुणों ये पांच ही निमित्त होते हैं। ये पांच अभी भगवान भाष्यकार एक एक करके दिखाएंगे कि में ये कोई भी नहीं है तो प्रथम क्या हो गया षष्ठीयता संबंध भाष्य में नहीं सदस्यों संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग अवस्तुत्व शब्द प्रवृति निमित्त भाग एक पद है जहा एक नंबर टिप्पणी लिख दिया ना थोड़ा धूरी आ गया प्रवृत्ति का जो ऊपर में वो सीधा डंडा है उसको थोड़ा आगे तक करना है सत्य सद... हाँ। सद और असत का संबंध ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं बनेगा शब्द प्रवृति का निमित्त संबंध हो सकता है जैसे पिता और पुत्र ये दोनों का बीच में संबंध है तो और एक माता और एक पुत्र उसका बीच में संबंध है होने से शब्द प्रवृत्ति हो जाएगा कहेंगे यम माता अयम पुत्र कह देंगे और एक माता है और एक उसका एक पुत्र है जिसको कहा जाता है बंध्या पुत्र तो वो माता को भी माता कहा जाएगा क्योंकि बंध्या पुत्र के साथ कोई भी माता का संबंध होगा ही नहीं तो इसी प्रकार की सद असत में संबंध होगा ही नहीं तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कैसे बनेगा हो नहीं असत हो संबंध है शब्द प्रवृति निमित्त भाग शब्द प्रवृत्ते निमित्तम भजते इति शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग शब्द प्रवृत्ति का निमित्त को प्राप्त करता है सद असत का संबंध शब्द प्रवृत्ति का निमित्त को नहीं प्राप्त होती प्राप्त नहीं करता है क्यों अवस्तुत्व स्त्री और बंध्यापुत्र तो मतलब स्त्री नहीं कहे बंध्या कहती बंधिया और बंध्यापुत्र ये दोनों का बीच में संबंध हो जाएगा और नहीं, नहीं होगा तो वहाँ संबंध नहीं है तो शब्द प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी भजते भजन ऐसे सूत्र है अर्थात भजते अथा प्राप्नती शब्द का प्रवृत्ति निमित्त को प्राप्त करता है और नहीं दे तो दिया नहीं प्राप्त करता है सद और का बीच में जो संबंध हुआ वो शब्द प्रवृति का निमित्त को प्राप्त नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा अवस्तुत्व वास्तविक नहीं हो शब्द प्रवृत्ते निमित्तम भजते इति भज अणवी ऐसे सूत्र है अणवी सर्वापारे लोग को हो जाएगा खाली अतो वृद्धि हो जाएगी निमित्त भाग अवस्तुत्व तो ये प्रथम निमित्त ये निराकरण हो गया प्रथम निमित्त क्या था संबंध।, संबंध तो संबंध यहाँ नहीं है संबंध अवस्तु अवस्तु अविद्यमान संबंध नहीं है तो उसको निमित्त बना करके शब्द प्रयोग कैसे करेगा आगे द्वितीय क्या है रूढ़ी चतुर्थ पंक्ति में टीविका में दिया है ना विकल्प द्वितीय हो गया रूढ़ी पांच नंबर टिप्पणी रूडी प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्धि ये प्रत्यक्ष आदि से प्रसिद्ध होता है उसको हम रूडी कह देते है इसका अच्छा टीका में तूरीय अतिरिक्त से अवस्तुत्वात तस् तूरीय से च वस्तुभूत संबंध असिद्धे विषय अभाव कुत ष्ठी तूरीय से अतिरिक्त जो है वो सब अवस्तु है सब कल्पित है सब मिथ्या है होने से तस् तूर्य से च वो जो तस्था जो तूर्य अतिरिक्त है अवस्तु है उसका और तुरिया, तुरिया वस्तुभूत है अभी एक अवस्तु और एक वस्तु ये दोनों का बीच में तो खूब संबंध होगा और नहीं हो पाएगा वस्तुभूत संबंध असिधे तो ये संबंध नहीं हो पाएगा नहीं होने से विषय संबंध ही नहीं है तो किसको विषय बना करके आप शब्द की प्रवृत्ति करेंगे शब्द उच्चारण प्रयोग करेंगे विषयाभावे कुतह षष्ठी तो कैसे षष्ठी हो जाएगा अर्थात संबंध कैसे हो जाएगा कि आप शब्द प्रयोग करेंगे और द्वितीय दूषयति द्वितीय हो गया रूढ़ी अभी रूढ़ि का दूषण करते हैं भगवान भाष्य में नापी प्रमाणान्तर विषयत्व स्वरूप गवादिवत आत्मनो निरूपाधिक प्रत्येक वाक्य में भगवान भाष्यकार पहले निषेध करेंगे उसी वाक्य में आगे हेतु दे देंगे जैसे न ही सदसव संबंध शब्द प्रवृति निमित्त भाग पहले निषेध कर दिए क्यों अवस्तुत्वात क्योंकि वस्तु नहीं, नहीं है विद्यमानी नहीं है संबंध इसी प्रकार के आगे रूढ़ी के लिए कहते हैं नापि प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूप गवादिवत यहाँ तक निषेध किए हैं क्यों आत्मनव निरूपाधिक जो प्रमाणांतर विषय अर्थात प्रत्यक्ष आदि विषय होगा वही रूढ़ी का विषय बनेगा वही रूढ़ी प्रयोग होगा गच्छति इति गौ गौ हमको प्रमाणांतर चक्षु से दिखता है तो हम कहेंगे गच्छति इति गौ सो जाने से गौ नहीं कहेंगे कहेंगे तो इसलिए गच्छति इति गौ इस प्रकार की उसका विपत्ति नहीं है ये तो गौ हमको चक्षु से दिख रहा है इसलिए हम उसको गौ कहते हैं तो ये रूढ़ि प्रयोग था जो प्रमाणांतर से ग्रहण होगा उसी को रूढ़ि कहेंगे। तो किंतु ये जो तुरिया है प्रमाणांतर विषय तुम स्वरूपेण गवादिवत न तुरिया ये प्रमाणांतर का विषय नहीं बनता है वो तो, तो केवल शास्त्र गम्य है अन्य उपाय से इसका ज्ञान नहीं होगा दोनों टिप्पणी देखिए शब्द अपेक्ष प्रमाणांतर प्रत्यक्ष आदि तो प्रमाणांतर किससे अंतर शब्द से शब्द का प्रमाण है उस प्रमाण से जो अन्य प्रमाण प्रमाणांतर वो कौन है प्रत्यक्ष आदि उसका विषय तूर्य बन जाएगा प्रत्यक्ष से तूर्य को जानने आत्मा को नहीं जानेंगे न स्वरूपेण तूर्य से तद विषय तो न स्वरूपेण तूर्य से तद अभाच न रूढ़ि तूर्य स्वरूप से प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं होगा विशिष्ट होकर के कह मैं मैं जानता हूँ मेरे को कैसे मैं नहीं जानता हूँ मैं रामानंद हूँ श्यामानंद हूँ पांच फुट हूँ आठ फुट हूँ जो भी कहता मैं जानता हूँ मेरे को ये किंतु आत्मा का क्या स्वरूप है ये विशिष्ट है मैं जानता हूँ मैं जो सुनता हूँ मेरे को सब याद हो जाता है मैं जो सुनता हूँ सब भूल जाता हूँ ये सब जो गुणों को लेकर के मैं मैं कहता है जो वास्तव है वो किसी उपाय से प्रमाणांतर से गें नहीं जाए प्रमाण प्रमाण है है कि तो ना ना वहाँ तो अलग बात है रूढ़ी होगा जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है उसी को रूढ़ो कहेंगे और ये विपत्तिगत अर्थ नहीं है योगी का नहीं है योगी का नहीं है जैसे गच्छती थी गहु योगी का दो प्रमाण नो प्रमाण नहीं है वहाँ प्रमाणांतर का विषय नहीं है वो तो कह बोलो प्रत्यक्ष से कच्छती थी गो ऐसे विपत्ति करने से वो नहीं आता है ना तो जहाँ अन्य दो प्रमाण आ जाएंगे तो वहाँ कहा कि दो प्रमाण तूर्य में दो प्रमाण नहीं है एक ही प्रमाण है इसलिए तूर्य में नहीं है थी थी। किन्तु जहाँ अंतर विषय अर्थात तो तो प्रत्यक्ष का विषय होगा प्रथम प्रमाण हो गया शब्द प्रमाण उसे प्रमाणांतर हो गया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का विषय होगा तो रूढ़ी होगा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है तो रूढ़ी नहीं होगा इसमें दो प्रमाण कभी कहीं होगा ही नहीं किसी भी पदार्थ तो में दो प्रमाण नहीं हो पाएगा रूढ़ी शब्द क्योंकि प्रमाण का लक्षण है की अबाधित अज्ञात अर्थ को कथन करेगा एक प्रमाण अगर एक को कह दिया अभी अज्ञात ज्ञात हुआ अज्ञात हुआ अ तो फिर दो प्रमाण अंतर कैसे आएगा वो आकर अनुवाद करेगा इसलिए कभी भी कहीं दो प्रमाण नहीं आएंगे अगर बन्ही को अनुमान करके जान लिया आगे फिर प्रत्यक्ष से देखेगा तो कहेंगे अंतर से ज्ञात हुआ कहीं बन्ही है बोलकर का पहले से ज्ञात था ना तो इसलिए कहीं भी एक ही प्रमाण होगा यहाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष से अगर जाना जाता है तो रूढ़ी हो सकता है प्रत्यक्ष से अगर जाना नहीं जाएगा तो रूढ़ी नहीं होगा तो गच्छती गौ वो तो वहां पे नहीं है ग्छती थी अगर ऐसे हम विपत्ति लेकर के शास्त्र प्रमाण से कहेंगे तो जो सो जाएगी गौ नहीं कहेंगे तो इसलिए वो प्रमाण है क्या गौ के लिए बच्चते थे वो नहीं है प्रमाण नहीं है वहां रूढ़ी ही प्रमाण है एक ही प्रमाण है वहाँ अच्छा तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रमाणांतर विषय तो नहीं है प्रमाणांतर अर्थात प्रत्यक्ष आदि ये केवल शास्त्र से ही जाना जाएगा जहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय बनेगा वही रूढ़ी हो सकता है प्रमाणातर विषय तो स्वरूपेण नहीं है विशिष्ट रूपेण हो जाएगा शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य होने से वो हो जा सकता है जैसे गवादिवत गृष्ट दे गवादिवत ये साधर्मय दृष्टान्त वैधर्मी दृष्टान्तर वैधर्मी दृष्टान्तर जैसे तूर्य प्रमाणांतर विषय नहीं है जैसे गवादिवत वो किंतु प्रमाणांतर विषय है ये सूर्य क्यों प्रमाणांतर विषय नहीं है कहते हैं आत्मनो आत्मनोनिरुपाधिक को कोई उपाधि नहीं है जिसमें उपाधि नहीं है वो प्रमाण का विषय ये नहीं बनेगा उपाधि अर्थात शुद्ध चैतन्यों को छोड़कर के और कुछ रहने से ही प्रमाण उसमें कार्य करेगा तो जिसमें कुछ और है नहीं कोई भी उपाधि नहीं है शुद्ध आगे ठीक है टीका में विशिष्टरूपेण विषयत् स्वरूपेण निरूपाधिकम तद न अत्र गवाद रूढ़िर्वतरती विशिष्ट रूपेण आत्मा विषय हो जाएगा तो कोई कहता है कि मैं अस्वस्थ हूँ तो अभी वो अपने आप आपको जानना है ना अस्वस्थ है बोल करके तो अभी ये शुद्ध को विशिष्ट को लेकर के कह रहा है मैं असुस्थ विशिष्ट को देहत आदात्म्य करके कह रहा है तो मैं सुखी हूं मैं दुखी हूँ तो हो, हो सकता है तो विषय तुपी स्वरूपेण निरूपाधिकात्म न तद अभिषयत् स्वरूप निरूपाधिक रूप से शब्द का अभिषय शब्द अथवा प्रमाण तो शब्द भी एक प्रमाण है कि यहाँ प्रमाण का विचार चल रहा है तो प्रमाणांतर अत तो ये विषय नहीं बनेगा विशेष अत्र गईव न रूढ़ी न अत्र गवादोईव रूढ़ी रि जैसे गवादी में रूढ़ी व्यवहार हो जाता है ऐसे यहाँ नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय नहीं है न तृतीय तृतीय निमित्त तो क्या था जाति, जाति। इसके लिए भाष्य में कहते हैं वाक्य का आधार से देखिए तृतीय वाक्य का गवाधिवन नापी जाति मतव अद्वितिय सामान्य विशेष वावात गवादिवत न जाति मत गो में जाति रहती है गोत्व तो? कितने गो में रहेगा सभी गो में रहेगा तो रहने से एक गो को दिखा करके कोई बोल दिया बालक को ये गो है अभी उसमें उसको ग्रहण हो गया गोत्व तो। होने से आगे जब ऐसा पदार्थ दिखेगा तो वो क्या कह देगा यमअपी गो हो क्यूँ कह देगा उसको वही दिख गया जो उसमें था तो वो तो दिखा इसी प्रकार गवादिवर न जाति ये पहले प्रतिज्ञा कर दी है गवादिवर न जाति हेतु देते हैं अद्वितीय तुन सामान्य विशेषो अभावास ये अद्वितीय है तूर्य जो जाति जिसमें रहेगा वो एक होगा ना अनेक होगा अनेक होगा तो यहाँ तो अद्वितीय होने से इसमें विशेष नाना रहेंगे जिसमें के सामान्य जाति रहेगा वो नहीं हो पाएगा अद्वितीयत्व ना सामान्य विशेषो अभा आकाश में आकाश तो जाति रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। आकाश में कोई जाति रहेगी कोई जाती रहेगी नहीं, नहीं रहेगी आकाश हाँ। में कोई जाती रहेगी नहीं, रहे नहीं रहे रहेगी रहे आकाश क्या पदार्थ है न्याय भाषा में आकाश में आकाश क्या चीज है उसमें जाति रहेगी हाँ जाति परमित क्या जाती है आकाश तो कैसे जाती हो जाएगा आकाशो अनेक है, है क्या आकाश क्या पदार्थ है द्रव्य द्रव्य में क्या जाती रहेगी रहेगी फिर आप लोग कहीं नहीं रहेगा द्रव्य में और भी जाति रहेंगे द्रव्य गुण कर्म तीनों में जाती रहेंगे कौन से जाते हैं सत्ता तो आकाश में कितने जाति हैं? दो देखिए आकाश में दो जाति रहेंगे आकाशत्व तो जाति नहीं है किंतु बाकी दो जाति रहेंगे तो किंतु आत्मा तो अद्वितीय हो गया द्रव्य तो नाना हो गए हैं, आकाश तो काल दिख मनो आत्मा पृथ्वी वायु तेज जल ये सब हो गए, इसलिए द्रव्य तो हो गया और सत्ता भी जाति हो गया किंतु आत्मा में कोई ये नहीं अद्वितीय होने से कोई नहीं होगा सामान्य विशेष अभाव ये कोई विशेष ही नहीं है तो फिर सामान्य कहा उसमें आएगा ठीक है टीका में गवादी गवाद अद्वितीय तुरीय अद्वितीय तुरीय सामान्य विशेष भाव से अयोग्यत्वात् अयोग्यवात प्रति आह गवादि में जैसे नाना गो होने से उसमें गो व्यक्ति हो होगी विशेष उसमें रहेगा गोत्व सामान्य इसको कहते हैं सामान्य विशेष भाव विशेष होता है व्यक्ति सामान्य होता है जाति जाति व्यक्ति इसको सामान्य विशेष भाव कहते हैं कि गवादी में जैसे ये होता है अद्वितीय तूरीय सामान्य विशेष भाव से अभिधातुम अयोग्यवात अभिधातुम बक्तुम ये आप नहीं कह पाएंगे अभिपूर्वस्तु भाषण तो अभिधातुम अर्थात बक्तुम बक्तुम अयोग्यवाद अद्वितीय होने से तूर्य इसमें सामान्य विशेष भाव नहीं कह सकते हैं कैसे इव गवाद नहीं है ना मूल में टीका में नहीं इव है तो इसलिए जाति भी इसमें शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं रहेगा न चतुर्थ चतुर्थ क्या है चतुर्थ जाति क्रिया है। क्रिया तो कहते न चतुर्थ पहले भाष्य में देखिये नापी क्रियावत्व पाचकाधि क्यूँ अभिक्रियात्व तो ये तूर्य में क्रियावत्व रहेगा अर्थात तूर्य क्रियावत हो जाएगा कैसे कहते जैसे पाचक पाचक क्रियावान है तो ऐसे तूर्य क्रियावान हो जाएगा तो उसमें क्रिया रहेगी तो क्रिया रहने से क्रिया को निमित्त बना करके हम शब्द प्रयोग कर देंगे तो कहते नहीं है क्योंकि अविक्रियत्वाद हेतु देती है तूर्य जो है अविक्रिय हम जितना जितना अपने में क्रिया का अनुभव कर रहे हैं हम उतने उतने जड़ है हम जितने जितने अपने में क्रिया का अनुभव नहीं कर रहे हम उतने उतने चेतन हैं ये बोध थोड़ा उल्टा लगे <laughs> क्रिया नहीं करने से संसार का जड़ जैसा है तो अगर अनुभव हो रहा है कि मेरे में क्रिया हो रहा है तो अधिक जड़ है क्योंकि क्रिया तो जड़ में ही होंगे जो चेतन है वो वास्तविक जो चैतन्य हो तो अभिक्रिय है तो ये अविक्रियवाद किंतु ये गलती नहीं करना है शरीर मन बुद्धि स्थिर होने से मैं स्थिर हो रहा हूँ ये बुद्धि होगा तो कर्मण्य कर्मय पश्चेद अकर्मणी च कर्मयो द्वितीय पाद लग जाएगा अकर्मणी च कर्म अर्थात वास्तविक वो तो सोचता है मैं अकर्म हूँ किंतु ज्ञानी देखेगा ये महान कर्म बेट बेट कर रहा है बैठ बैठ के ध्यान कर रहा है महान कर्म कर रहा है तो शरीर मन बुद्धि तो कर्म करेंगे क्योंकि न कश्चित क्षण जात उत्ष्टती अकर्म शरीर मनोबुद्धि एक क्षण कर्म नहीं करके नहीं रहेंगे वो करेंगे ही और चैतन्य जो है वो कभी भी कर्म नहीं करेगा अगर हम चैतन्य का अकर्म को लेकर के शरीर मनोबुद्धि में जबरदस्त दबाएंगे कहेंगे शरीर मनोबुद्धि तुम भी अकर्म होकर के रहो ये तो सब कहते ना कर को पानी में डुबाना जैसा ये कभी नहीं है वो अपना चलते रहने का समय में हम उसे अपने अलग हो जाए तभी तो जाकर के इसलिए कहते हैं निष्काम होकर के सेवा करते रहना उसी बीच में अनुभव होगा हम उससे अलग हैं फिर ये धीरे धीरे छूट जाएगा तो कहते हैं ना चंद्र को भेजते हैं जब ये सैटेलाइट उसमें दो अंश रहता है एक अंश वहां घूमता रहेगा और दूसरा अंश उससे अलग हो जाएगा और फिर चला जाएगा चंद्र में उतरेगा फिर आकर के इसमें मिलेगा तो ये जिस समय में वो उसे छूट मतलब दोनों अलग होंगे ये दोनों का वेग समान रहेगा दो अलग हो जाएंगे एक वहां घूमता रहेगा एक जाएगा ये दोनों का वेग समान रहेगा अर्थात ये वेग में रहता हुआ ही अलग होना पड़ेगा कहेंगे उसको स्थिर कर, उस कर देंगे वो स्थिर नहीं है, जैसे ही स्थिर कर देंगे वो खींच करके चंद्र में गिर जाएगा सर करके तो वो स्थिर नहीं होगा इसी प्रकार की ये चलते रहने का समय में शरीर मनुबुद्धि उसी से इसको अलग कर लेना है जैसे वो चलता है इसलिए कहते हैं कि तमस्य उठ करके रजस सत्ो को जाकर के इसको गतिमान होते देना चाहे वो चलन ध्यान हो उसी अवस्था में अनुभव करना है, मैं उसे अलग है फिर धीरे धीरे ये अलग होकर अपना को प्राप्त करेगा वो तो जैसे चलायमान है प्रकृति का नियम से प्रारब्ध से वो चलता रहेगा उसको जबरदस्त मतलब जो हम दवा देते हैं तब तो, तो होता नहीं अर्थात तो हमारा उसे छुटकारा हुआ नहीं जो चलनमान है उसके साथ हम सटे रहे और हम वास्तविक अचलायमान है ये चलन मान को अपने साथ ले करके उसको भी बंद करते हैं और कहते हैं कि हम स्थिर तो इस दोनों के बीच में छुटकारा नहीं हुआ हम उसको ले करके चल रहे हैं कहते हैं ये जब शरीर में अनुभूति स्थिर होने से हम स्थिर हो जाते हैं अर्थात हम तो उसके साथ सटे हुए हैं तो इस प्रकार की बुद्धि नहीं होना चाहिए इसलिए दीर्घ काल अनुष्काम सेवा इत्यादि का विधान होता है प्रसंगा आत्मा अभिक्रिय है तो भाष्य में कहा नापी क्रियावतम पाच का दिवत अभिक्रियवाद ये जो तूर्य है वो अभिक्रिय है ठीक है में यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है विवा पाचकादि वी चाहिए पाचकादे अभिक्रिय पाच वी आगे वी, वी चाहिए पाचकाद इव अभिक्रिये तूरीय विक्रियावत्व शब्द प्रवृति निमित्त से वक्त अयुक्त तो पाचकाद इव दृष्टान्त जैसे पाचक में पाचक में विक्रियावत्व है शब्द प्रवृति निमित्त है तो कहते हैं पाचकाद इव अभिक्रिय तुरीय साधर्म्य वैधर्मी दृष्टांत है वैधर्मी दृष्टान्त तो जैसे पाचक आदि में विक्रिया है इसलिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है ऐसी प्रकार अविक्रिय तूर्य में विक्रियावत्व शब्द प्रवृत्ति का निमित्त बुम अयुक्तत्वात नहीं कह पाएंगे भाष्य में कहा गया ना भी विक्रियावत्म ये चतुर्थ हो गया अर्थात चतुर्थ शब्द प्रवृति निमित्त भी नहीं रहा पंचम क्या है गुण टीका में न पंचम उत्पलादो नीलादि शब्दव निर्गुणे तूरीये गुणवत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त वक्तुमयुक्त उत्पलाद नीलादि शब्दव उत्पलों को हम नीलम कह देते हैं नीलम उत्पलम तो इसमें नीला शब्द का क्यों प्रयोग कर दिए कहेंगे ये नील रूप का गुण है और इसी प्रकार की जो तूर्य है आत्मा है वो सगुण है निर्गुण है उसका वास्तव स्वरूप निर्गुण है तो निर्गुणे तुरीये गुणवत्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त से वक्तुम अयोग्यवाद गुणवत्व शब्द का क्या अर्थ है गुण गुणवान में क्या रहेगा वही गुणवत्व क्योंकि गुणवत्व में रहेगा गुणवत्व वही गुण तो ये तूरीय गुणवत्व अर्थात गुण से शब्द प्रवृति निमित्त से वक्तुम अयुक्तत्व में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण ये नहीं कह पाएंगे भाष्य में नापी गुणवत्व नीलाधिपत यह हो गया निषेध वाक्य नापी गुणवत्म और हेतु देते हैं निर्गुण साक्षी चेता केवल निर्गुण केवलो वो साक्षी है अर्थात केवल दर्शन करने वाला दर्शन अर्थात केवल प्रकाश करने वाला सत्ता स्फूर्ति देगा इतना ही कार्य है चेता निर्गुण कोई गुण नहीं है इसलिए जितने जितने आध्यात्मिक उन्नति उतने उतने अपने को निर्गुणों देखना तो गुणों का साथ आध्यात्मिक हो रहा है तो ये अज्ञान का कार्य है निर्गुण अच्छा। यहाँ तक ये विचार पूरा हुआ आगे टीका में तदेव तूरीय से वाच्यत्व अनुमान शब्द प्रवृति निमित्त अनुपलब्धि बाधित फलितम आह तद एव एव अने प्रकारण तूरीय से वाच्यत्वअुम में त्व तो सिद्ध करने के लिए अनुमान दिया गया था कहा दिया गया था अनुमान ये पर्सो में टीका में दिया गया था 44 पृष्ठ में द्वितीय पारा में दिया था तो ये जो अनुमान है तो बाच्यत्व तो अनुमान करने के लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि बाधितम एक तरह तो की अधिष्ठानत्व नहीं हुआ वो अनुमान दिया था हेतु वो नहीं हुआ दूसरा है कि बाच्यत्व अनुमान में शब्द प्रवृत्ति निमित्त ये भी नहीं रहा अगर शब्द प्रवृति निमित्त को हेतु बनाते तो शब्द प्रवृति निमित्त होने से बाच्यत्व तो आ जाएगा ये दूसरा अनुमान हो सकता था तो वहा अनुमान दिए नहीं है यहाँ कहते हैं कि शब्द प्रवृति निमित्त अनुपलब्धि बाधिकम शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है ही नहीं होने से बाच्यत्व तो नहीं आ पाएगा इसलिए ये बाध हुआ अच्छा अनुमान में कहते हैं समुद्र जलम मधुरम क्यों जलत्वा, जलत्वा। दृष्टांत गंगा जल गंगा जल में हेतु जलत्व रहेगा रहेगा और गंगा जल में मधुरत्व रहेगा अभी गंगा जल को दृष्टांत बनाए जिसमें हेतु जलत्व भी है साध्य मधुरत्व भी है मिल गया आपको व्यापी कैसे कहेंगे यत्र यत्र जलत्वम मधुरत्व अभी समुद्र जल में जाएंगे जलत्व तो है मधुरत्व को भी होना पड़ेगा अनुमान है हम दिखा दिए यत्र यत्र जलत्वम तत्र उतरा मधुरत्म आप कहेंगे गंगा जल एक दिखाने से नहीं होगा ठीक है अभी हमारा पंप लगा है तो कूप जल दिखा देंगे तड़ा का जल दिखा देंगे वर्षा जल दिखा देंगे सर्वत्र देखिये जलस्व तो है मधुरत्व तो है तो होने से व्याप्ति अगर सिद्ध है तो आपको मानना पड़ेगा आपको नहीं होगा तो नहीं होगा क्या तो आपको कहना पड़ेगा ना क्यों नहीं होगा खाली नहीं होगा कहने से होगा तो आपको कहेंगे कि आप प्रत्यक्ष से देख लीजिए समुद्र जल आचमन करके देख लीजिए मधुरत्व है क्या उसमें कहेंगे हाँ नहीं है तो ये प्रमाणांतर से बाधित तो हो गया पक्ष में साध्य पक्ष हो गया समुद्र जल साध्य क्या था मधुरत्व पक्ष में साध्य मधुरत्व का अभाव प्रमाणांतर से निश्चय किया गया अनुमान से नहीं जहां पक्ष में साध्याभाव अन्य प्रमाण से अभी अनुमान प्रमाण का विचार कर रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध हुआ इसको कहा जाएगा बाधित तो हेतु इसी प्रकार की पूर्व पक्ष ने अनुमान दिया था तूर्य में बाच्यत्व सिद्ध करने के लिए अधिष्ठानत् को हेतु बनाकर के अनुमान दिया था सिद्धांति अभी शास्त्र विचार से कह दिया कि आप तूर्य में बाच्य रूप को जो साध्य को अनुमान से रखना चाहते हैं ये प्रमाण अंतर से बात हुआ कैसे हम शास्त्र का विचार करके दिखा दिए कि उसमें कोई भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तो नहीं है नहीं होने से साध्य बाच्य तो वहां नहीं आ पाएगा तो प्रमाणांतर से अनुमान का बाद हो गया इसलिए यहाँ पंक्ति है तद तो एवं तूर्य से ये बाच्य अनुमान कौन दिया था पुरोपक्षी पुरोपक्षी दिया था तो ये शब्द प्रवृत्ति निमित्त अनुपलब्धि रूपक प्रमाण से बाधित हो गया ये प्रमाणांतर से बाध हुआ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तूर्य में मिला अनुपलब्धि हुआ निमित निमित निमित निमित अनुपलब्धि प्रमाण से बाध हो गया तो प्रमाणांतर से बाधित हुआ निमित निमित निमित निमित निमित निमित प्रत्यक्ष मिला घटो नहीं है घटाभाव है कैसे पता चला तो अनुपलब्धि प्रमाण से अगर होता तो हमको उपलब्ध होता तो नहीं हुआ इसको कहते हैं अनुपलब्धि अगर तुरिया में बाच्य तो होता तो हमको उपलब्ध होता किंतु नहीं है देखिए पांचों का पांचों नहीं है तो अनुपलब्धि प्रमाण से अनुमान बाधित हुआ भाष्य में अथ तो न इसलिए के द्वारा शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है में। यदि नास्ति विशिष्ट जाति तूयष्ट जातीदीम तरी नरभिषाण तदृष्टि निषल तो तूर्य विशिष्ट जाति आदि महत्व यदि नास्ति अभी तूर्य में विशिष्ट जाति जाति गुण क्रिया संबंध कुछ मिला नहीं मिला यदि नास्ति नास्ती तरी तो क्या होगा नर विषाण आदि दृष्टि दृष्टि अर्थात तो उपासना अथवा ज्ञान नर विषाणु का तो कोई ज्ञान तो नहीं होगा कहेंगे उसका कुछ उपासना करेंगे अभी तूर्य बोलकर के कोई पदार्थ नहीं है जैसे नर का कोई उपासना करेगा ऐसे ही कर सकता है तूर्य क्योंकि पदार्थ होने में अभी कोई प्रमाण नहीं है तो नर विषाणु आदि दृष्टि रि वो का उपासना करने से क्या फल होगा और बुद्धि में कुछ आएगा नहीं चित्त किसी में स्थिर होगा तो कहते हैं इसी प्रकार तद तो दृष्टि रूपी का दृष्टि उपासना भी निष्फल हो जाएगा तो कोई उसमें विचार का कोई उपासना का कोई फल नहीं है क्यूँकि पदार्थ है नहीं कहेंगे ऐसा क्यों विशिष्ट जाति आदि होने से ही उपासना करने से फलो होता है क्या रूप से कता देखिए विशिष्ट जाति आदि मतो राजा देर उपासना से फलवत्व उपलम्बा विशिष्ट जाति आदि मान जो होते हैं राजादी उनका उपासना करेंगे जाके दो चार बढ़िया प्रशंसा वाक्य कह देंगे आपको थोड़ा कुछ मिल जा सकता है तो ये कहते हैं राजा देर उपासना से फलवत्व उपलम्बात तो राजादी का उपासना करने से फल हो सकता है राजादी का उपासना नहीं ऐसे शास्त्र में आता है दृष्ट मात्रा पुन राजा भिक्षु महोदधि तो दृष्ट मात्रा इनका दर्शन मात्र से ये पवित्र होता है दृष्ट मात्रा एनंती दर्शकों को जो देखेगा दर्शन करेगा वो पवित्र हो जाएगा कौन कौन राजा भिक्षु सन्यासी महोदधि समुद्र इनको देखने से ही चित्त पवित्र होता है राजा अर्थात युधिष्ठिर जैसा राजा सन्यासी अर्थ तो सुखदेव जैसा होना चाहिए समुद्र तो समुद्र है टीका में विशिष्ट जाति आदि मतो राजा देर उपासन से फलवत् उपलम्बात तो अभी तूर्य में कोई विशिष्ट जाति आदि नहीं रहा उसका उपासना करने से क्या लाभ होगा भाष्य में सस विषाण आदि समत्वात निरर्थकत्व तरही ये वाक्य कौन कहेगा सस विषाण आदि जैसा होने से ये अनर्थक है पूर्व पक्षी कहेगा तो ये अभी तूर्य का विचार करना उसका उपासना इत्यादि ये सब अनर्थक हो जाएगा सिद्धांत कहेगा न कह करके पहले प्रतिज्ञा करता है आप जो कहे वो ठीक नहीं है इसको कहते हैं प्रतिज्ञा, आगे उसका हेतु देगा, यथा इति में, में रजतादी विषय तृष्णा व्यावर्तते तथा तो तूरीय ब्रह्म अहमति इति तूरीय तुरियस्य साक्षात्कार सती अनात्म विषय तृष्णा व्यवच्छि था सुक्तिर अवगमे सति अवगम अर्थात ज्ञान सुक्तिर इस प्रकार की ज्ञान हो गया तो होने पर आगे वो रजत को उठाने के लिए चलेगा नहीं नहीं चलेगा रजत आदि विषय तृष्णा ब्यावर्त निवर्तते रजत आदि में जो तृष्णा था वो चली गई तथा तो उसी प्रकार की तुर्य ब्रह्म असौ देखिए देखिये ब्रह्म अहम इस प्रकार की ज्ञान होना चाहिए तूर्य ब्रह्म अहम् इस प्रकार की जो तूर्य है वो मैं हूँ तुरिया कहने से चतुर्थ चतुर्थ अर्थात आत्मा तम पदार्थ रूप से ये तो अनुभव में आएगा तत्पदार्थ किंतु शास्त्र से शुद्ध होगा आगे अनुभव होगा वो तत्पदार्थ यही तोम पदार्थ ही है फिर दोनों मिल जाएंगे एक होगा तो जो तूर्यम ब्रह्म हो, वो अहम कैब तोम पदार्थ शोधन होने से काम पूरा नहीं होता वो तो एक तिहाई हुआ एक तिहाई नहीं वास्तविक तो वो सत्तर परसेंट हो जाता है लेकिन तोम पदार्थ शोधन होना ये बड़ी बात है आगे फिर तत्पदार्थ शोधन शास्त्र से होता है फिर ऐक्य ज्ञान होता है तो तूर्यम ब्रह्म अहम इस प्रकार की जब ऐक्य ज्ञान हो जाता है आत्मत्व तूर्य से साक्षात्कार सती जो तूर्य है वही आत्मा है आत्मा अर्थात में इस प्रकार के होने से अनात्म विषय तृष्णा व्यवच्छ अनात्म विषय में अर्थात तो स्वरूप को छोड़ करके बाकी किसी भी विषय में उसको तृष्णा नहीं रहेगी चल दिया खा दिया वो देख लिया कुछ अलग बात तो पूछेंगे चाहिए मिला तो मिला नहीं मिला तो नहीं जाने दीजिए तो इस प्रकार की फिर बुद्धि हो जाएगा धीरे धीरे जितना भूमिका आगे बढ़ेगा उसमें और कुछ में भी नहीं जाएगा अनात्म विषय तृष्णा व्यवच्छिद्य पूर्व पक्षी ने कहा था ये नर जैसा ये व्यर्थ है ये नर जैसा व्यर्थ हुआ अभी तो सुक्ति में रजत बात कह दिया ठीक है जो बहुत लोभी होगा उसको ये थोड़ा जचेगा जिसको इतना लोहो नहीं है सुक्ति रजत वाला दृष्टान्त तो नहीं जचेगा किन्तु रज्जु सर्प वाला सर्प देख करके चला गया था अभी निश्चय हो गया रज्जु तो अभी ये व्यर्थ हुआ ये रज्जु का ज्ञान नहीं।, नहीं हुआ इसी प्रकार के जब तक तो आत्मविषय का अनुभव नहीं हुआ तब तो तक तो अंदर में क्या अपूर्णता है ये होने से पूर्ण हो जाऊंगा ये होने से पूर्ण हो जाऊंगा फिर उसको पकड़ो उसको पकड़ो देखेगा ये मिलने से भी पूर्ण नहीं हुआ फिर दूसरा को पकड़ो ये मिलने से भी नहीं हुआ वो चलता रहेगा ये अपूर्ण तो ये तृष्णा ये कभी नहीं जाएगी लेकिन तो जब आत्म विषय तूर्य का अनुभव हो जाएगा फिर ये सब शांत हो जाएगी तद एवं आत्मत्व तूरीय अवगमश सर्वाकांक्षा निवर्तकवाद तो अनकंका न युक्ता परिहरती तदेव अन आत्मत्व तूरीय अवगमश तूर्य का अवगम कन रूपेण होगा आत्मत्व मैं हूँ ब्रह्म इस प्रकार की जब होगा सर्व आकांक्षा निवर्तक आगे और कोई आकांक्षा नहीं रहेगा योगारूढ़ से तमह कारण उचित है तो योग में आरूढ़ हो गया था फिर उसका समह धीरे धीरे शांत तो ही हो जाएगा अनर्थकत्व शंका न युक्ता तो इसलिए ये अनर्थक है तूर्य का ज्ञान ये बात नहीं है भाषे में कहा न आज यहाँ तक अच्छा ये भाष्य का पंक्ति देख लेंगे ये न हो गया था न ना no, आत्मा अवगमे तुरीय से अनात्म त्रिष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात सुप्ति का अवगमे इव रजत कृष्णाया तुरीय आत्मा अवगमे पहले देते आत्मा अवगमे तूर्य से अन्वय करना है तुरीय आत्मत्व आत्मत्व अवगमे से आत्मत्व यही ज्ञान होने से जो तुरिय है वही आत्मा है मैं हूं होने से अनात्म त्रिष्णा का व्यावृत्ति हो जाएगा अनात्म त्रष्णा व्यावृत्ति का हेतु है ये अनात्मा में और कोई तृष्णा नहीं रहेगी सुक्ति का अवगम में ईवर अजतः तृष्णा सुक्ति का ज्ञान हो गया ये सुक्ति है सिपी है फिर अजत तृष्णा और नहीं रहेगी इसी प्रकार की सूर्य का अनुभव होने से अनात्मा विषय में कोई और तृष्णा नहीं रहेगी अच्छा कल अष्टमी है कल अवकाश एक दिन रहेगा अवकाश कैसे और सस विषाणु नर विषाणु बंधिया पुत्र ये सब एक ही कोठी में अर्थात असत कहते हैं वो है ही नहीं ये ये। असत पदार्थ क्या नर विषाण मनुष्य का और कहीं हमारे मूस का विषाणु तो ये चुहा का जो छोटा छोटा कान होता है ना जो खड़ा करके रखेगा सीधा <laughs> बच्चे कहेंगे उसका वो है खरगोश का तो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है इसलिए ससो पहले कहते हैं क्यों बालक उसको कहेगा विषाणा सिंह है तो खड़ा रहता है जैसे गौ का खड़ा रहता है ऐसे वो तो व्यर्थ है अच्छा कल तो हाँ? ये अवकाश रहेगा अच्छा ये गौतम जी अज है नहीं है अच्छा तो हाँ हाँ जी यहाँ तक पूर्ण मत पू